श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी पाँच अप्रैल अठारह संसारी लोगों के लिए विषय कर्म त्याग कठिन है प्राण कृष्ण श्री राम कृष्ण से महाराज अब सोच रहा हूं काम छोड़ दूंगा काम करने लगा तो फिर और कुछ नहीं होगा इन्हें सांस के एक बाबू की ओर इशारा करके काम सिखा रहा हूं मेरे छोड़ देने पर यह काम करेंगे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 जैसे गिद्ध उड़ता तो बहुत ऊँचे हैं परंतु उसकी नज़र मरघट पर ही रहती है अर्थात उसी कामनी कांचन पर संसार पर आसक्ति अगर मैं सुनता हूँ कि किसी पंडित को विवेक वैराग्य है तो मुझे सचमुच उनसे श्रद्धापूर्ण भय होता है और नहीं तो वे सब भेड़ बकरे से ही जान पड़ते हैं प्राण कृष्ण प्रणाम करके विदा हुए उन्होंने मास्टर से चलने के लिए पूछा मास्टर ने कहा मैं अभी ना जाऊंगा आप चलिए प्राण कृष्ण ने हंसते हुए कहा तुम अब और नाव पर कदम रखोगे सब हंसते हैं मास्टर ने पंचवटी में थोड़ी देर टहलकर जिस घाट में श्री कृष्ण नहाते थे उसी में नहाया इसके बाद श्री ने और राधाकांत के दर्शन किए वे सोच रहे हैं मैंने सुना था ईश्वर निराकार है तो फिर क्यों मैं इस मूर्ति के सामने प्रणाम कर रहा हूं? क्या श्री रामकृष्ण साकार देव देवियों को मानते हैं इसलिए मैं तो ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं समझता परंतु जबकि श्री रामकृष्ण मानते हैं तो मैं किस खेत की मूली हूं? मानना ही होगा मास्टर श्री अवतारिणी माता के दर्शन कर रहे हैं देखा उनके दोनों बाएँ हाथों में खड्ग और नरमुंड शोभा रहे हैं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 इसका हाल तो वे ही जाने मास्टर श्री राम की व्याख्या याद कर रहे हैं सोच रहे हैं, सुना है ने भी के पास देवी प्रतिमा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था क्या यही मृणमय आधार में चिन्मयी मूर्ति है केशव यही बात कहते थे अब वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे वे नहा चुके हैं यह देख श्री रामकृष्ण ने उन्हें फल मूल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 मास्टर का घर, घर कलकत्ते में है घर में शांति न मिलने के कारण उन्होंने श्याम पुकुर में किराए का मकान लिया है उनका स्कूल भी वही है उनके अपने मकान में उनके पिता और भाई रहते हैं श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि वे अपने मकान में आकर रहें क्योंकि एक ही घर और एक ही थाली के खाने वालों में भजन पूजन करने की बड़ी सुविधा है यद्यपि श्री रामकृष्ण बीच बीच में ऐसा कहते थे तथापि दुर्भाग्यवश मास्टर अपने घर वापस नहीं जा सके आज श्री राम कृष्ण ने फिर वही बात उठाई श्री राम क्यों अब तुम घर जाओगे मास्टर मेरा तो वहाँ रहने के लिए किसी तरह जी नहीं चाहता श्री राम कृष्ण क्यों तुम्हारा बाप मकान गिरवाकर वहाँ नई इमारत खड़ी कर रहा है मास्टर घर में मुझे बड़ी तकलीफ मिली है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 किसी के हाथ में पत्तल है किसी के हाथ में थाली लोटा सबने प्रसाद पाया आज मास्टर ने भी भवतारिणी का प्रसाद पाया